पत्रावली चार सौ इक्कीस कुमारी मेरी हेल्बायस्टर को लिखित द्वारा कुमारी नोबल इक्कीस ए हाई स्ट्रीट बिम्बलडन अगस्त अठारह सौ निन्यानबे प्री मेरी मैं फिर लंदन में हूँ इस बार कोई व्यस्तता नहीं किसी चीज़ के लिए उतावलापन नहीं एक कोने में शांतिपूर्वक बैठ गया हूँ अवसर मिलते ही अमेरिका प्रस्थान करने की प्रतीक्षा में हूँ मेरे प्राय सभी मित्र लंदन से बाहर हैं ग्रामों या अन्य स्थानों में एवं मेरा स्वास्थ्य भी पर्याप्त रूप से ठीक नहीं है हाँ तो तुम कनाडा के अपने एकांत झीलों एवं उपवनों के मध्य सुखपूर्वक हो यह जानकर कि तुम पुनः अपने उत्कर्ष की चोटी पर हो मैं खुश हूं बहुत खुश तुम सतत वहां बनी रहो तुम अब तक राजयोग का अनुवाद समाप्त न कर सकी ठीक है कोई जल्दी नहीं है तुम जानती हो कि अगर इसे पूरा होना है तो समय एवं अवसर अवश्य आएगा अन्यथा हम जैसे सही प्रयत्न करते हैं अपने लघु किंतु प्रबल ग्रीष्म में कनाडा आजकल अवश्य ही सुंदर हो रहा होगा और स्वास्थ्यप्रद भी कुछ सप्ताह में मैं न्यूयॉर्क में होने की आशा करता हूं और इसके आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं आगामी बसंत में मैं इंग्लैंड फिर आने की आशा करता हूं यह मेरी उत्कट अभिलाषा है कि कोई आपदा किसी के पास न फटके लेकिन आपदा ही एक ऐसे वस्तु है जो हमें अपने जीवन की गहराइयों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है क्या यह ऐसा नहीं करती अंतर्वेदना के क्षणों में सदा के लिए जकड़े द्वार खुलते प्रतीत होते हैं और प्रकाश का एक प्रवाह अंदर प्रविष्ट होता प्रतीत होता है अवस्था के साथ साथ हम सीखते चलते हैं खेत की बात यह है कि यहाँ पर अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते जिस क्षण हमें लगता है कि हम सीख रहे हैं उसी क्षण रंच रंगमंच से जल्दी से हटा दिए जाते हैं और यह माया है यदि हम ज्ञानी खिलाड़ी हों तो नकली संसार की यह कोई सत्ता नहीं होगी यह खेल आगे चले ही ना आँखों में पट्टी बांधे हमें खेलना होगा हम में से किसी ने इस नाटक में खलनायक की भूमिका ली है और किसी ने नायक की कदापि चिंता ना करो यह सब एक नाटक है यही एक सांत्वना है रंगमंच पर क्या नहीं है वहाँ दैत्य है सिंह हैं चीते हैं लेकिन उन सबका मुंह बंधा है वे उछलते हैं लेकिन काट नहीं सकते संसार हमारी आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता है यदि तुम चाहो तो टुकड़े टुकड़े हो गए एवं रक्त बहते शरीर में भी तुम अपने मन में महत्तम शांति का आनंद लेती रह सकती हो और इसकी यही एक मार्ग है कि आशाहीनता को प्राप्त किया जाए क्या उसका तुम्हें ज्ञान है यह नैराश्र की जड़ बुद्धि नहीं है यह तो एक विजेता की उन वस्तुओं के प्रति अवज्ञा है जिनको उसने प्राप्त कर लिया है जिनके लिए उसने संघर्ष किया है और फिर जिनको अपने महत्व की तुलना में नगण्य समझकर ठुकरा दिया है इस आशाहीनता इच्छाहीनता उद्देश्यहीनता का ही प्रकृति के साथ सामंजस्य है प्रकृति में कोई सामंजस्य नहीं कोई तर्क नहीं कोई क्रम नहीं उसमें पहले भी अस्तव्यस्तता थी अब भी है निम्नतम मनुष्य भी अपने पार्थिव मन के द्वारा प्रकृति के साथ एकलय है उच्चतम भी अपने पूर्ण ज्ञान के साथ वैसा ही है ये तीनों ही उद्देश्यहीन स्वच्छंद एवं आशारहित है तीनों ही सुखी हैं तुम एक गप्पी पत्र की आशा करती हो है न यह बात गप्पों के लिए मेरे पास कोई अधिक सामग्री नहीं है अंतिम दो दिन थ्री स्टडी आए थे कल वे वेल्थ अपने घर जा रहे हैं दो एक दिन में न्यूयॉर्क यात्रा के लिए मुझे टिकट लेने हैं कुमारी शाल शाउटर एवं मैक्स गिसिक के सिवा अब तक यहाँ लंदन में जो पुराने मित्र हैं उनमें किसी से भी मैं नहीं मिला हूँ वे सदा की भांति बहुत ही सहृदय रहे हैं क्योंकि अब तक लंदन के विषय में मुझे कुछ भी महसूस नहीं इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कोई समाचार नहीं है मुझे पता नहीं कि गर्टुड आर्चार्ड कहाँ है अन्यथा मैंने उसे लिखा होता कुमारी केट स्टील भी बाहर है वह बृहस्पति या शनिवार को आने वाली है मुझे पेरिस में ठहरने के लिए एक मित्र का निमंत्रण मिला है वे एक अच्छे पढ़े लिखे भद्र फ्रांसी हैं लेकिन इस बार में मैं नहीं जा सका कभी फिर कुछ दिन के लिए मैं उनके साथ रहने की आशा करता हूँ मैं अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलने एवं उनसे नमस्कार प्रणाम करने की आशा करता हूँ निश्चय ही तुमसे अमेरिका में मिलने की आशा है या तो अपने पर्यटन के सिलसिले में मैं अप्रत्याशित ही ओटावा आ सकता हूँ या तुम्हें न्यूयॉर्क आ जाओ शुभेच्छा तुम्हारा मंगल हो भगवत प्रदाश्रित विवेकानंद स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित लंदन 10 अगस्त 1899 अभिन्न हृदय तुम्हारे पत्र से बहुत समाचार विदित हुए जहाज में मेरा शरीर ठीक था किंतु ज़मीन पर उतरने के बाद पेट में वायु की शिकायत होने का कारण कुछ खराब है यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी है गर्मी के दिन होने के कारण मित्र लोग भी बाहर गए हुए हैं इसके अलावा शरीर भी साधारणतया ठीक नहीं है एवं भोजन आदि के विषय में भी बहुत से असुविधाएं हैं अतः दो चार दिन के अंदर अमेरिका रवाना हो रहा है श्रीमती बुल को हिसाब भेज देना जमीन मकान तथा तो भोजन इत्यादि पर कितना खर्च हुआ है प्रत्येक विषय का विवरण पृथक पृथक हो शारदा ने लिखा है कि पत्रिका अच्छी प्रकार से नहीं चल रही है मेरे भ्रमण वृत्तांत को पर्याप्त विज्ञापन देकर छापे तो सही देखते देखते ग्राहकों की बाढ़ सी आ जाएगी पत्रिका के तीन चौथाई हिस्से में केवल सिद्धांत की बातें छापने से क्या वह लोकप्रिय हो सकती है अस्तु पत्रिका पर सतर्क दृष्टि रखना समझ लेना कि मानो मैं चल बैसा हूँ यह समझकर तुम लोग स्वतंत्रता के साथ कार्य करते रहो रुपया पैसा विद्या बुद्धि सब कुछ दादा पर निर्भर है ऐसा समझने से सर्वनाश निश्चित है यदि सब धन यहाँ तक कि पत्रिका के लिए भी मैं एकत्र करूँगा लेख भी मेरे ही होंगे तो फिर तुम सब लोग क्या करोगे फिर अपने साहब लोग क्या कर रहे हैं मैंने अपनी भूमिका अदा कर दी है तुम लोगों से जो बने करो वहां न तो कोई एक पैसा ला सकता है और न प्रचार ही कर सकता है अपने ही कार्य को संचालित करने की बुद्धि किसी में नहीं है एक पंक्ति भी लिखने में कोई समर्थ नहीं है एवं बेकार ही सब लोग महात्मा हैं तुम लोगों की जब यह दशा है तब तो मैं चाहता हूं कि छह महीने के लिए कागज पत्र रुपये पैसे प्रचार इत्यादि सब कुछ नवागतों को सौंप दो वे भी यदि कुछ न कर सके तो सब बेच बाच कर जिनके जो रुपये हैं उन्हें उनकी रकम वापस कर फकीर बन जाओ मठ का कोई समाचार मुझे नहीं मिलता है शरद क्या कर रहा है मैं कार्य चाहता हूं। मरने से पहले मैं यह देखना चाहता हूँ कि आजीवन कष्ट उठाकर मैंने जो ढांचा खड़ा किया वह किसी प्रकार चल रहा है रुपये पैसे के प्रत्येक मामले में समिति ने परामर्श कर लेना प्रत्येक खर्च के लिए समिति की स्वीकृति प्राप्त कर लेना नहीं तो तुम्हें बदनामी मोल लेनी पड़ेगी जो लोग रुपये देते हैं वे एक न एक दिन हिसाब अवश्य जानना चाहेंगे ऐसी ही रीति है हर समय हिसाब तैयार न रखना बहुत ही खराब बात है प्रारंभ में ऐसी शिथिलता से ही लोग बेईमान बन जाते हैं मठ में जो लोग हैं उनको लेकर एक समिति का गठन करो और प्रत्येक खर्च के लिए उनकी स्वीकृति ली जाए उनके बिना कोई भी खर्च नहीं किया जा सकेगा मैं कार्य चाहता हूँ उद्यम चाहता हूँ चाहे कोई मरे अथवा कोई जिए सन्यासी के लिए मरना जीना क्या है शर्त यदि कलकत्ते को जागृत न कर सके तुम यदि इस वर्ष के अंदर बुनियाद खड़ी न कर सके तो देखना कैसा तमाशा होगा मैं कार्य चाहता हूँ किसी प्रकार का पाखंड नहीं परमाराध्या माता जी को मेरा साष्टाम प्रणाम तस्नेह तुम्हारा विवेकानंद